देवी भागवत सत्यव्रत का का स्वर्ग जाने का आग्रह कहते हैं राजन इस प्रकार सत्यव्रत से कहकर भगवती वहीं हो गई राजकुमार जो चिता में जलने के लिए तैयार था वह रुक गया उसी समय महात्मा नारद जी अयोध्या में पधारे उन्होंने आदि से अंत तक सारी बातें राजा को कह सुनाई जब उन महात्मा नरेश ने सुना कि पुत्र इस प्रकार बनने को तैयार है तब उनके मन में बड़ी ग्लानी हुई वे तरह तरह की बातें सोचने लगे फिर महाराज अरुण ने मंत्रियों से कहा आप लोग मेरे पुत्र सत्यव्रत के अनुपम कार्य से पुण्य परिचित हैं उस बुद्धिमान पुत्र को मैंने वन में जाने की आज्ञा दे दी थी यद्यपि परमार्थ की अच्छी जानकारी रखने वाला वह वा पुत्र राज्य का अधिकारी था फिर भी मेरी आज्ञा से वह तुरंत जंगल में चला गया मुझे पता लगा है कि मेरा वह क्षमाशील कुमार अभी उस जंगल में ही निर्धन होकर काल छेप कर रहा है वशिष्ठ जी ने सांप देकर उसे पिसाज के समान बना दिया है वह दुख से अत्यंत घबराकर आग में जल जाने के लिए तैयार हो गया था परंतु भगवती जगदम्बा ने उसे इस कार्य से रोक दिया है फिर वह वहीं रहता है अतः आप लोग शीघ्र जाइए और मेरे उस पुत्र को आश्वासन देकर तुरंत यहाँ लाने का प्रयत्न कीजिए मेरा वह औरस पुत्र प्रजा की रक्षा करने में पूर्ण कुशल है मैंने जब तपस्या करने का निश्चय कर लिया है अतः राज्य पर सत्य व्रत का अभिषेक करके मैं शांतिपूर्वक वन में चला जाऊंगा जो कह कर राजा अरुण ने मंत्रियों को भेज दिया उस समय राजकुमार को लाने की ही धुन उन्हें लगी थी उनके मन में सत्यव्रत के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था तदनंतर मंत्रीगण गए और उन्होंने राजकुमार महात्मा सत्यव्रत को आश्वासन देकर सम्मानपूर्वक अयोध्या में लाकर उपस्थित कर दिया राजा अरुण ने देखा सत्यव्रत अत्यंत दुर्बल हो गया है उसके शरीर पर मैले कुचैले वस्त्र हैं बढ़े हुए केसों की जटा बंध गई है वह अति चिंतातुर और भयंकर जान पड़ता है फिर तो राजा ने सोचा मैंने इस पुत्र को वनवासी बनाकर कितना निष्ठुर कर्म कर डाला धर्म को निश्चित रूप से जानते हुए भी मैंने इस विद्वान एवं राज्य के अधिकारी पुत्र की यह दुर्द यह दुर्दशा कर डाली राजन इस प्रकार मन ही मन सोचने के पश्चात महाराज अरुण ने राजकुमार सत्यव्रत को हृदय से चिपटा लिया प्रकार से आश्वासन देकर उसे अपने पास ही एक आसन पर बैठाया जब राजकुमार बैठ गया तब नीति शास्त्र के पारगामी विद्वान राजा अरुण प्रेम पूर्वक उससे प्रेम गदगद गदगदी से कहने लगे राजा अरुण ने कहा पुत्र तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल रहे तुम्हे बड़ों का सदा सम्मान करना चाहिए न्यायपूर्वक मिले हुए धन को ही अपने खजाने में रखना चाहिए तुम्हारे प्रयत्न से प्रजा निरंतर सुरक्षित रहे तुम न कभी झूठ बोलना और न निंदित मार्ग पर पैर रखना श्रेष्ठ पुरुषों के आज्ञानुसार ही तुम्हें कार्य करना चाहिए तपस्वी लोग तुमसे सदा सम्मान पाते रहें दुष्ट लुटेरों का दमन करना इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए रहना पुत्र कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए राजा को चाहिए कि मंत्रियों के साथ सदा आवश्यक गुप्त मंत्रणा करता रहे पुत्र राजा सबका आत्मा समझा जाता है छोटे शत्रु की भी वह उपेक्षा न करे नम्र मंत्री भी यदि शत्रु से मिला हो तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए शत्रु और मित्र सब में सर्वदा गुप्त गुप्तचर नियुक्त रखे जाए तुम धर्म में आस्था रखना प्रतिदिन दान करना कोई बात न करना दुष्टों का साथ कभी मत करना भांतिभा के यज्ञों में संलग्न रहना महर्षि गण का सदा सत्कार करते रहना स्त्री जुआरी और नपुंसक पर कभी भी विश्वास न करना शिकार में अत्यंत आदर बुद्धि रखना सर्वथा निषिद्ध है जुआ मदिरा कान और वेश्या इससे स्वयं बचना और प्रजा को भी इससे सदा बचाना सदा सर्वदा ब्राह्म मुहूर्त में उड़ जाना स्नान आदि सभी नृत्य नियमों से निवृत्त होकर विधिपूर्वक परम आराध्य आद्याशक्ति भगवती जगदम्बा की पूजा करना दीक्षित होकर भक्ति के साथ उनका अर्चन करना पुत्र इन पराशक्ति के चरणों की आराधना करना ही इस जन्म की सफलता है जो एक बार भी भगवती की प्रधान पूजा करके चरणोदक पीता है वह पुनः कभी माता के गर्भ में नहीं जा सकता यह बिल्कुल निश्चित है सारा जगत दृश्य है और भगवती जगदम्बा दृष्टा एवं साक्षी है इस प्रकार के भाव से भावित होकर निर्भीकतापूर्वक स्थित रहना